मुंडकोपनिषद सांकर भाष्य मुंडक दो खंड दो आत्म आत्मसाक्षात्कार के लिए पुनः विधि अक्षरश दुर्लक्ष पुनः पुनर्वचनम सुलक्षणार्थम कठिनता से लक्षित होने वाला होने के कारण उस अक्षर का ही भली प्रकार लक्ष्य कर, कराने के लिए बार बार वर्णन किया जाता है यस्म पृथ्वी चातरिक्ष मोतम मन सह प्राण सर्व तवे वही कम जानत आत्माचोच था मृत्ये जिसमें द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों के सहित मन ओत है उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो यही अमृत मोक्ष प्राप्ति का सेतु साधन है। यस्मिन नक्षरे यस्क्षर पुषे दौथ्वी चातरीक्ष चोत समर्पितम मन सह सर्वे प्राण करमें सर्वाश्रय अद्वतीय जानथ जानीत हे शिष्यात्म प्रत्यक्षव युष्माक्राणीना चा चाल्या वाचो वाचों परदारूपा विमुंचत विमुचत पितजत तकाश्यम कर्म ससाधन यमृत सेतुरेत आत्मजानमत मोक्षस्येतुरीवे से से संसारहोदेह उत्तरण हेतु तथा हेतुवात्था चुत्यंतरम तमेवती मृत्युमेती नान्य पंथा विद्यते इति हे, हे शिष्यगण जिस अक्षर पुरुष में द्व्युल पृथ्वी अंतरिक्ष और प्राणों यानी अन्य समस्त इंद्रियों के सहित मन ओत समर्पित है उस एक अद्वितीय आत्मा को ही जानो तथा इस प्रकार आत्मा को अपने और समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवरूप को जानकर अपर विद्या रूप अन्य वाणी को तथा उससे प्रकाशित होने वाले समस्त कर्म को उसके साधन से छोड़ दो उसका सब प्रकार त्याग कर दो क्योंकि वह अमृत का सेतु है यह आत्मज्ञान संसार महासागर को पार करने का साधन होने के कारण अमृत अमृतत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नदी के पार जाने के साधनभूत सेतु के समान सेतु है जैसा कि उसी को जानकर पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है उसकी प्राप्ति का अर्थात इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है इत्यादि एक अन्य श्रुति भी कहती है ओंकार रूप से ब्रह्मचिंतन की विधि किमच तथा अरा रथनाभ संघताय तृनाश्चरते बहुधा जायम ओमित आत्मा स्वस्ति व पारा तमस परस्ता रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नाडियां एकत्रित होती हैं उस हृदय के भीतर यह अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संचार करता है उस आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करो अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण हो अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का विघ्न प्राप्त न हो अराव यथारथनाभव समर्पिता अरा एवं संगता संप्रविष्टा हृदये सर्वतो यृद सर्वो तस्मिन् हृदये बुद्धि प्रत्ये साक्षिभूतः स सा एष प्रकृत आत्मा चरते चरति वर्तते अपश्य शिण्वन्मो द्विजानन बहुधाननेक्रोधहर्षादी प्रत्यय जायम इव जाकरोपाध्यानु विधायद वदी लौकिक हृष्टो जाता क्रुद्धो जातम ओ मितोकारा लंबना सतो यथोक्तल्पनिया ध्याथ चिंतत अरोके समान अर्थात जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र सर्व्यालियाँ जिस हृदय में संघत अर्थात प्रविष्ट हैं उसके भीतर यह बौद्ध अर्थात बुद्धजनित प्रतीतियों का साक्षीभूत और जिसका प्रकरण चल रहा है वह आत्मा देखता सुनता मनन करता और जानता हुआ अंतकरण रूप उपाधि का अनुकरण करने वाला होने से उसके हर्ष क्रोधादि प्रत्ययों से मानो नवीन नवीन रूप से उत्पन्न होता हुआ मध्य में संचार करता वर्तमान रहता है इसी से लौकिक पुरुष वह हर्षित हुआ वह क्रोधित हुआ ऐसा कहा करते हैं उस आत्मा को ओम इस प्रकार अर्थात उपर्युक्त कल्पना से ओंकार को आलंबन बनाकर ध्यान यानी चिंतन करो उत्तम वक्तव्य शिष्यभ्य आचार्य न जानता शिष्या से ब्रह्म विद्या विविधीषुवान्वृत्तकमलो मोक्षपथे प्रवृत्ता तषा निर्विघ्नतया ब्रह्माप्ति आसाचार्य स्वस्तिनम अस्त यो युष्माकुलाय पर अविद्या तमस अविद्यात ब्रह्मात्मस्वरूपगमनाथ आचार्य को शिष्यों से जो कुछ कहना था वह कह दिया इससे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु होने के कारण शिष्यगण भी सब कर्मों से उपरत होकर मोक्ष मार्ग में जुट गए अतः आचार्य उन्हें निर्विघ्नता निर्विघ्नतापूर्वक ब्रह्म प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं पार अर्थात पर तीर पर जाने के लिए तुम्हें स्वस्ति निर्विघ्नता प्राप्त हो किसके पार जाने के लिए अविद्याप अंधकार के पार जाने के लिए अर्थात अविद्याित ब्रह्मात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अपर ब्रह्म का वर्णन तथा उसके चिंतन का प्रकार योसौ तमसह परस्ता संसारहोदधि तीर्थ गंतव्य पर विद्या विषय स कस्म वर्तत यह जो अज्ञांधकार के परे संसार महासागर को पार करके जाने योग पर विद्या का प्रदेश है वह किसमें वर्तमान है इस पर कहते हैं यस्य महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुर ये स्योमनात्मा प्रतिष्ठि मनोमया प्राणशरीरने प्रतिष्ठ सन्नीय तद्जान पिपश्य धीरा आनंदमृत यद विभाती जो सर्व और सर्विता और जिसकी यह महिमा भूलोक में स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश अर्थात हृदय काश में स्थित है वह मनोमय तथा प्राण और सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष हृदय को आश्रित कर अन्य अन्यमय देह में स्थित है उसका विज्ञान अर्थात अनुभव होने पर ही विवेकी पुरुष जो आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है उसका सम्य साक्षात्कार करता है यह सर्वज्ञ यहवद्याख्यातस्थ पुनर्वन पुनर्वशि नष्टी ये प्रसिद्धो महिमा विभूति कोशो महिमा ये मे दयाव पृथिव्यौ शासधृते ठत सूर्याचंद्रम सौस शासने लाचक्रदस्र भ्रमता जसने सरि सागरा स्वगोचर नाक्रमें तथा नियतम स्थावर जंगम चासने यहायनेब्द शासन नाक्रमें कर्ता कर्मी फल चासात्व स्व काल नाती निवर्तन स एस महिमा भुवि लोके सा एसा महिमा दिवो दिव्य द्योतनती सर्वौद्ध प्रत्ययृतनेहपुरे ब्रह्मणोत्र चैतन्यस्वेण तस्मिन् पुरायपुंडीक्योम तस्मिन् काकाशे ंडरिक मध्यस्थे प्रतिष्ठित न्याका गति संभव सर्वज्ञ और सर्वित है इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है उसी के फिर और विशेषण बतलाते हैं जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा यानी विभूति है वह महिमा क्या है ये दिवलोक और पृथ्वी जिसके शासन में धारण किए हुए अर्थात स्थिरता पूर्वक स्थित है जिसके शासन में सूर्य और चंद्रमा अलात चक्र के समान निरंतर घूमते रहते हैं जिसके शासन में नदियाँ और समुद्र अपने स्थान का अतिक्रमण नहीं करते इसी प्रकार स्थावर जंगम जगत जिसके शासन में निमित रहता है तथा तो ऋतु अयन और वर्ष ये भी जिसके शासन का उल्लंघन नहीं करते एवं कर्ता कर्म और फल जिसके शासन से अपने अपने काल का अतिक्रमण नहीं करते ऐसी यह महिमा संसार में जिसकी है वह ऐसी महिमा वाला सर्वज्ञ देव दिव्य द्योतिमान यानी समस्त बौद्ध बुद्धिजनित प्रत्ययों से होने वाले प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुर में क्योंकि चैतन्य स्वरूप से इस हृदय कमल स्थित आकाश में ब्रह्म की सर्वदा अभिव्यक्ति होती है इसलिए हृदय कमल ब्रह्मपुर में है उसमें जो आकाश है उस हृदय पुंडली कांतर्गत आकाश में प्रतिष्ठित अर्थात स्थित हुआ सा उपलब्ध होता है इसके सिवा आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म का जाना आना अथवा स्थित होना और किसी प्रकार संभव नहीं है सजात्मा तत्स्थो मनोम वृत्तिरव्यत मनोमयो मन प्राण प्राणस्य उपापाधि प्राणशरीनेताशरी नेता स्थूला शरीर शरीर प्रति प्रतिष्ठितो वस्थितो ने भुज्यम विपरी प्रतिदिन प्रतिदिन उपचीय अपचीयमें पिंडरूपात्रे हृदयम बुद्धिम पुंडरीक छिद्रे संधा संवस्थाप्य हृदयावस्थान ह्याम स्थिर न्यात्म स्थिति रहने वहाँ हृदय काश में स्थित वही आत्मा मनोवृत्ति से ही अनुभव किया जाता है इसलिए मन रूप उपाधि वाला होने से वह मनोमय है तथा प्राण शरीर नेता प्राण और शरीर का नाम प्राण शरीर है उसे यह एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला है या हृदय अर्थात बुद्धि को उसके पुणरी में आश्रित कर अन्न जाने खाए हुए अन्न के परिणाम रूप और निरंतर बढ़ने घटने वाले पिंड रूप अन्न अन्नमय देह में स्थित है क्योंकि हृदय में स्थित होना ही आत्मा की स्थिति है अन्यथा अन्न में आत्मा की स्थिति नहीं है तदात्मत विज्ञान विशिष्टन श्राचार्योपदेश जन भूतेन समन सर्वतः पिपश्यत पूर्ण पश्योपलभंते धीरा विवेकिन आनंदनर्थदुखाया सप्रहीण अमृत यदिभाति विशेषेण आत्मन्व भाति सर्वदा, धीर विवेकी पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त तथा समदम दम ध्यान सर्वत्याग एवं वैराग्य से उत्पन्न हुए विशेष ज्ञान द्वारा उस आत्म आत्मतत्व को सर्वत्र परिपूर्ण देखते यानी अनुभव करते हैं जो आनंद स्वरूप संपूर्ण अनर्थ दुख और आयास से रहित सुख स्वरूप एवं अमृतमय सर्वदा अपने अंतकरण में ही विशेष रूप से भास रहा है ब्रह्म साक्षात्कार का फल अस परमात्मा से फलम इदम् अभिधीयते। इस परमात्मा ज्ञान का यह फल बतलाया जाता है भिद्यते हृदय ग्रंथे छिध्यंते सर्वस कर्माहि तस्मिन् दृष्टे परावरे उस परावर कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर इस जीव की हृदयग्रंथि टूट जाती है कार्य संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं भिद्यते हृदयग्रंथि अविद्यावासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय काम कामेश हृदय स्थिता श्रुत्यंतरा हृदयाश्रयसौ नात्माश्रेयः भिद्यते भेद विनाश मयाती छिद्य सर्वेय संशया लौकिकाना आमरण गंगास्त्रोवत्वृत्ताेद असया विन संशय से जानोत्पत्ते जन्म चा फलानि ज्ञानोत्ति च सहभा कर्मी नए तजन्मारंभकाी प्रवृत्तफल्वास्म संसारिणी पर कारणात्मर चार पराबरे साक्षादस्मति दिष्टे संसार कारणोच्छेद मुच्यत इसके हृदय में जो कामनाएं आश्रित है इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार हृदय ग्रंथी बुद्धि में स्थित अविद्या अविद्यावासनामय काम को कहते हैं या हृदय के ही आश्रित रहने वाली है आत्मा के आश्रित नहीं उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर यह भेद अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है तथा लौकिक पुरुषों के गेय पदार्थ विषयक संपूर्ण संदेह जो उनके मरण पर्यंत गंगा प्रवाहवत प्रवृत्त होते रहते हैं विच्छिन्न हो जाते हैं जिसके संशय नष्ट हो गए हैं और जिसकी अविद्या अविद्यावृत्त हो चुकी है ऐसे इस पुरुष के जो विज्ञानोत्पत्ति से पूर्व जन्मांतर में किए हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए हैं और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ साथ किए जाते हैं वे कभी नष्ट हो जाते हैं किंतु इस अर्थात वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं होते क्योंकि उनका फल देना आरंभ हो जाता है तात्पर्य यह है कि उस सर्वज्ञ असंसारी परावर कारण रूप से पर और कार्य रूप से अवर ऐसे उस परावर के यह साक्षात मैं ही हूँ इस प्रकार देख लिए जाने पर संसार के कारण का उच्छेद हो जाने से यह पुरुष मुक्त हो जाता है